देवी भागवत पांचवा स्तंभ है जन्मेजय का का प्रश्न के के के द्वारा देवी मणिद्वीप पधारने तथा तो राजा राज्य की सर्वोत्तम स्थिति वर्णन। जन्मेजय ने कहा बुने भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है मुझे अब इसका पता लगा है रिजवर आपके मुखार से निकली हुई इस सुधा में कथा का रथपान करते करते मेरा मन अघाता नहीं देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानवों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए यह सुदृढ़ नौका है वेद के पारगामी विद्वानों का कथन है कि धर्म अर्थ और काम में निरंतर तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष इस रूप से इस अमृत का पान करना चाहिए क्योंकि जब मुक्त पुरुष तक इसे पीने को उद्यत रहते हैं तब मुक्ति से वंचित जन इसे क्यों ना पिए भारतवर्ष में मानव देह दुर्लभ है इसे पाकर भी जो भक्तिन जन भगवती की आराधना में सम्मिलित नहीं होते वे धन धानहीन द्रोगी और अनपत्य जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें दूसरों के चाकर बनकर निरंतर चक्कर लगाने पड़ते हैं वे आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। दिन संबंधी चिंता उन पर सवार रहती है, कभी उनकी समुचित रूप से पेट भरने की व्यवस्था नहीं हो पाती भूमंडल पर जो अंधे बहरे गूंगे, लंगड़े और कोढ़ी होकर दुख भोग रहे हैं उनके विषय में कवियों को यही अनुमान करना चाहिए कि इन्होंने भवानी की निरंतर उपासना नहीं की है इधर जो राजोचित भोग से संपन्न ऐश्वर्यवान मनुष्यों द्वारा दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने भगवती जगदम्बा की आराधना की है यही निश्चित रूप से समझना चाहिए अतएव सत्यवती नंदन व्यास जी आप बड़े दयालु हैं अब कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए मेरे साथ महान पापी था देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपुजित होकर कहाँ पधारी भाग अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर ध्यान हो गई तो फिर स्वर्ग लोग अथवा मर्द लोग कहाँ उनका निवास हुआ उन्होंने वही अपने दिव्य शरीर का स्मरण कर लिया या वे वैकुंठ में विराजने लगी अथवा जाकर सुमेर को सुशोभित किया मुझे बताने की कृपा कीजिए व्यास जी बोले राजन मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणिद्वीप एक रमणी धाम है वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है यह वह स्थान है जहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर को स्त्री हो जाना पड़ता था और पुनः पुरुषत्व तो पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए वह परम मनोहर द्वीप अमृत में समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है भगवती जगदम्बा भाति भाति के रूप धारण करके वहां सदा लीला करते हैं देवताओं द्वारा स्तुत और सुपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहीं पधार गई देव माया शक्ति और सनातनी हैं उस दिव्य स्थान पर अविछिन्न गति से उनका कीर्तन होता है